चूड़ा मणि ओूड़ा मणिवल कृतवासुको भव्याय लीलातांडवपंडिता नूतनजलधरुचे गोपवधटी दुकूलचौराय तस्में नम संसारमीह बीजा शकर शंकर्यम केशवरायण सूत्र भाष्य कृतौंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरुराज मूर्तिभागिने दक्षिणा दक्षिणमूर्त नमः शांति शांति शांति जलत्व जाते सिद्ध करने के लिए जन्य स्नेहत्व को कार्य बना करके जन्य स्नेह कार्य होगा तो कारण कौन हो जाएगा जन्य जल तो जन्य जल अवच्छेद को हो जाएगा जन्य जलत्व तो, फिर आगे जन्य जल को कार्य बना करके नित्य जन्य साधारण जल सिद्ध होगा और कारणता अवच्छेद जलत्व तो ऐसे सिद्ध होगा आगे दिनों करी में कहते हैं जलत्व तो जातो अनुमान प्रमाणम आह अनुमान जलत्व तो जाति में प्रमाण देने के लिए दूसरा अनुमान कहते हैं जैसे पहले स्नेह समवाय स्नेहत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय सम्बन्ध स्नेहत्वार निरूपित कार्यता स्नेहत्वच्छेन्द कार्यता निरूपित कारणता तो वो जलत्व जाति जैसे जन्य जलत्व करके जलत्व सिद्ध किए इसी प्रकार की यहाँ भी दूसरा लक्षण और देते हैं एवं मुक्तावली में जन्य शीत स्पर्श जनकता अवच्छेद जन्य जलत्व जन्य शीत स्पर्श और इसका जनकता अवच्छेदकम जन्य शीत स्पर्श ये परमाणु में रहेगा देवणुक से आगे रहेगा और ये जन्य शीत स्पर्श देवणुको इत्यादि में किस संबंध से रहेगा समय सम्बंध से तो अभी कार्यता अवच्छेदक का संबंध क्या हो जाएगा समवाय सम्बंध और कार्यता अवच्छेदक का धर्म जन्य शीतस्पर्शत्म जन्यशीत समवाय सम्बंध अवच्छिन्न जन्य शीतत्वच्छिन्न स्पर्श तो जन्य शीतस्पर्शत्वावच्छिन्न ये कार्यता त निरूपित कारणता ये कारणता कहाँ रहेगी जन्य जल में तो जन्य तो तो जल तो में ये कारणता रहेगा जनकता अवच्छेद हो जाएगा जन्य जलत्व तो यह जन्य जलत्व परमाणु में नहीं रहेगा अभी जन्य जलत्व कार्यता अवच्छेद बनेगा जन्य जलत्व कार्यता अवच्छेद होने से अभी कारण कौन होगा जब जन्य जलत्व कार्यता अवच्छेद होगा अर्थात जन्य जल कार्य होगा और कारण जन्य होगा ना नित्य होगा दोनों हो सकते हैं दुण को अगर कार्य हो जाएगा तो कारण परमाणु हो जाएगा तभी आगे देते हैं एवं जन्य शीत स्पर्श जनकता अवच्छेदकम जन्य जलत्वम आगे तद अवचिन्न तद कहने से जन्य जलत्वा जलत्वावच्छिन्न जन्य जलत्वा जलत्वावच्छिन्न जनकता अवच्छेदकम जलत्वम यहाँ क्या छूट गया जन्य जलत्वा जलत्वावच्छिन्न जनकता अवच्छेदकम जलत्वम देखिए यहाँ पद मतलब पंक्ति क्या हो गया तद पद से लेंगे जन्य जलत्वम जन्य जलत्व अवच्छिन्न जनकता अवच्छेदकम जलत्वम अभी कितना इसमें छूट गया जन्य जलत्व अवच्छिन्न अभी कौन होगा आ, ना, वो ठीक है जन्य जलत्व अवच्छिन्न हो जाएगा जन्य जल वो ठीक है जनकता अवच्छेद कम होता है जब जनकता ज, जनकता अवच्छेद कम जलत्वम होगा तब जन्यता अवच्छेद को कौन होगा ये जलत्वम नित्य में रहेगा जन्य में रहेगा दोनों में रहेगा अभी हम अंतिम में जलत्व जाति सिद्ध करने के लिए चले हैं और उसको कह देंगे जनकता अवच्छेदकम जल तुम होगा अगर जनकता अवच्छेदकम जल तुम होगा फिर जन्य जल तुम किसका अवच्छेद बनेगा कार्यता का अर्थात जन्यता का अवच्छेद जल तुम हो गया जनकता का अवच्छेदकम और जन्यता का अवच्छेद क्या हो जाएगा जन्य जल वही तद अवच्छेन तदपुर जन्य जलतुम ले रहे जन्य जलत्व अवचिन्न कौन होगा कार्यता जन्यता तो जन्य जलत्व अवचिन्न कार्यता तद निरूपित जनकता अवच्छेदकम अर्थात उतने अंश वहाँ लिखा नहीं तद अवचिन्न अर्थात जन्य जलत्व अवचिन्न जन्यता निरूपित अथवा कार्यता निरूपित जनकता अवच्छेदकम कार्यता निरूपित उतना अंश वहाँ लिखना है मतलब उत्तरांक से वहां बौद्यम जान लेना चाहिए अच्छा तो जैसे स्नेह में भी दो मतलब दो सीढ़ी किए थे जन्य स्नेहत्व अवच्छेन कार्यता करके जन्य जलत्व का कारणता अवच्छेद का बनाए फिर जन्य जलत्व को कार्यता अवच्छेद का बना करके कारणता अवच्छेद कम जलतम इस प्रकार की यहाँ भी जन्य शीत स्पर्शत्व अवच्छिन्न जनक जन्यता निरूपित जनकता अवच्छेदकम हो जाएगा जन्य जलत्व फिर जन्य जलत्व अवच्छिन्न जन्यता तन निरूपित जनकता अवच्छेदकम जलत्व ये भी दो पीढ़ी में हो जाएगा जलत्व इस प्रकार की जलत्व जाति नित्य वृत्ति जलत्व जाति की सिद्धि हो जाएगी अब एवं अच्छा हुआ आगे दिनकी में ननु यहाँ अभी आप कहते हैं कि जन्य शीत स्पर्शत्वावच्छिन्न जन्यता तिरूपित जनकता अवच्छेदकम जन्य जलत्व होना चाहिए किंतु कहीं ऐसा हुआ कि जन्य जलत्व रहा नहीं फिर भी जन्य शीत अनुभव हो रहा है जन्य शीत स्पर्श कार्य हुआ तो कारण हुआ जन्य जल किन्तु जन्य जल नहीं है फिर भी वहाँ जन्य सीता अनुभव हो रहा है पूर्व पक्ष दिखा रहा है अनु जन जलत्वाभावे घृष्ट चंदन आदो शैत्य उत्पत्तर घृष्ट घृष्ट घिसा हुआ चंदन उसमें जलत्व तो नहीं है अर्थात वो तो, तो, तो चंदन पृथ्वी है पृथ्वी तो है जलत्व तो, तो नहीं है नहीं होने से घृष्ट चंदनाद शैत्य उत्पत्तेर व्यविचार है व्यविचार हो गया अर्थात कारण जन्य जल नहीं है कार्य जन्य शीतस्पर्शत्व शीत स्पर्श ये रह गया तो व्यविचार हो गया कारण नहीं है कार्य रह गया कौन सा व्यविचार हुआ व्यति व्यविचार हो गया अभी तो पूर्व पक्ष तो कहता है कि जल तो अभाव है देखिए पूर्व पक्ष के तहत में जल है ही नहीं तो सिद्धांतिकेगा दिखने रहे आंख में <laughs> किन्तु है अंदर में अतः तो कथम जन्य जलत्वेन त्र हेतु जन्य जन्यजल त्र अर्थात जन्य जन्यशीत जन्य जन्यजल हेतु कैसे हो जाएगा अर्थात जन्यशीत प्रति जन्य जन्जल ये कारणता आव्छेद कैसे हो जाएगा हेतु अत आह सिद्धांत कहता है मूल में मुक्तावली में घृष्टचंदनाद तो शैत्योपलब्धिस्ंदनावर्तीशीतर सलिलश्व उसका अंदर में है, अर्थात शीत तरह सलीला है उसका अंदर में ठंडा जल है जिसके चलते ये चंदन ये शीतल लगता है पूर्व पक्ष कह दिया ये तो ठीक है उसमें आप विचार करेंगे अभी चंदन भी गर्म था पानी इतना ठंडा नहीं था अभी आप उसको घिस गीछ दिए घीचने तो ठंडा हो जाएगा ना जब ऐसे घिसेंगे उसमें ठंडा होगा ना और गर्म होगा करो मोगा ठीक है अभी थोड़ी देर रख दिया अभी उसमें ठंडा कैसे हो गया अभी सिद्धांत क्या कह दिया शीतर सलील उसमें आ गया तो जिस समय में वो जल वो घिस रहा था उस समय में तो गर्म था किंतु ये जल का स्वभाव क्या है शीत इसलिए वो जल में जो कादा चित उ आ गया था वो चला गया चला जाने से वो जो शीत रहा मतलब जल शीत हो गया हो जाने से वो चंदन को शीत कर दिया ऐसा वो लोग कहेंगे अर्थात तो तो उसके अंदर में जल है खाली सुखा चंदन सुखा चंदन घिसा जा सकता है आजकल ग्राइंडिंग फ्राइंडिंग कर देंगे मशीन में ऐसे पाउडर वो तो घिस करके नहीं कर पाएंगे ठीक है चलिए जैसा वो कहते हैं ऐसे मान लेना है अर्थात तो ये क्या कहते हैं इसका तात्पर्य ऐसे <laughs> पड़ना कहते हैं कि बुद्धि भैसाराध्य होगा आप अधिक कुछ तर्क देंगे फिर और दूसरा और कोई कुछ तर्क देगा ये सब इस प्रकार के विचार चल रहा है आगे मूल में तेज संयोगात जले उष्ण प्रतीत उपाधि की स्फुटा तेज का संयोग होने से जल में उष्णता की प्रतीति होती है ये तो स्पष्ट है अर्थात जलत स्वभावतः शीत स्पर्श वाला है अभी कहेंगे कि ये जल में जो उष्णता की प्रतिति हुई आप कहते हैं कि तेजस संयोगात हुआ तेजस संयोगात अर्थात ये वास्तव ये उष्ण प्रतिति ये जल का नहीं है है तो तेज का अभी उष्ण स्पर्श रहेगा तेज में किस संबंध से है समवाय समय तो उष्ण हो गया मतलब उष्ण स्पर्श हो गया स्व स्व पद से लेंगे अभी स्वसमवायी कौन हो जाएगा तेज उसका संयोग किसमें रहेगा जल में तो स्वसमवायी संयोग संबंध है न तेज अनिष्ठ उष्ण अभी कहाँ अनुभव हो जाएगा जल में हो जाएगा ऐसे सिद्धांत कहते हैं पूर्व पक्ष कहेगा तो यह पृथ्वी में जैसे रूपा रूपादि चतुष्टयम् पृथिव्याम पाकजम कह दिया गया तो रूपादि चतुष्टयम कहने से रूप रस गंधस्पर्श तो जैसे पृथ्वी में स्पर्श पाकज जो होकर के बदल जाता है इसी प्रकार के जल में भी स्पर्श पाकज जो होकर के क्यों जल का ही स्पर्श बदलेगा नहीं अर्थात जल में स्पर्श था तेज असयोग होने से पाक हो गया पाक होने से जल का ही उष्ण स्पर्श हुआ पाक जो क्यों नहीं मानेंगे तो पूर्व पक्ष इस प्रकार शंका लाने से सिद्धांत कहता है तत्पाक असंभवात तत्र का अर्थ जले है मैं दे दिया तत्र जले तो पाक अब असंभवात तो जल में पाक नहीं हो पाएगा क्यों दिनोकली में कहते हैं विवेचयिष्यते पाक असंभवम उपरिष्टात आगे विचार इसका होगा कि ये, ये जल में पाक नहीं हो पाएगा क्योंकि पाक होता है विलक्षण तेज संयोग तो ये विलक्षण तेज संयोग संयोग में प्रतियोगी हो होगा कि अनुयोगी होगा तो यहाँ प्रतियोगी कौन होता है विलक्षण तेज संयोग इसमें प्रतियोगी कौन होगा किसका संयोग हो रहा है तेज का इसलिए यश संयोग हो प्रतियोगी। और यशमिन संयोग हो सी तो विलक्षण तेज संयोग हो होने से उसको पाक कहा जाएगा ये तेज संयोग का प्रतियोगी तो तेज हो जाएगा तो ये जो तेजस संयोग होगा ये पृथ्वी में भी हो सकता है जल में भी हो सकता है प्रतियोगी तो दोनों जगह में तेजस समान हो जाएगा किंतु पाक पृथ्वी में होता है क्योंकि वहाँ विलक्षण तेजस संयोग का अनुयोगी कौन है पृथ्वी और जब जल में कहेंगे तेजस संयोग होगा तो अनुयोगी कौन हो जाएगा जल तो पृथ्वी अनुयोगी का पाक होता है अन्य अनुयोगी को पाक नहीं होता है ये उनका सिद्धांत आगे वो कहेंगे इसलिए कहते हैं कि तत्र पाक असंभव क्योंकि कि पृथ्वी अनुयोगिक तेज संयोग इसी को ही पाक कहा जाएगा जल अनुयोगिक पाक संयोग उसको तेज नहीं कहा जाता है अच्छा जा। मैं तो इसके लिए वो सब तर्क देंगे अगर वास्तविक जल का ही स्पर्श परिवर्तन हो जाएगा फिर जब तेज संयोग जब आप हटा लेते हैं वो जलो फिर शीत नहीं हो जाना चाहिए जल में उष्ण स्पर्श रहना चाहिए तो जब आप तेज का अपसारण कर लेते हैं जल पुनः शीत हो जाता है इसलिए मानना पड़ेगा कि वास्तविक वहां तेज का ही वो मतलब संयोग से वो हुआ था तेज का ही वो स्पर्श था फिर तेज धीरे धीरे चला जाता है तो जल अपना स्वाभाविक शीत स्पर्श को प्राप्त कर जाता है मूल में आगे स्नेहस्त तो ये जल में जलमे का स्नेहस्त द्रवत्म से साहृत इस प्रकार का स्नेहस्तत्र इसके लिए स्नेह के ऊपर उपर और हाँ। आगे मूल में घृता दो तद अंतर्ती जल सेने जल से स्नेह समय कारणत्वात घृतादि में जो यह स्नेह अनुभव होता है घृतादि में भी स्नेह चनापन अनुभव होता है तो इसको कहते हैं घृतादी जो स्नेह अनुभव होता है वो तद अंतर्वर्ती जल से एवं स्नेह क्योंकि जल का ही धर्म हो गया स्नेह जल से स्नेह समवाय कारण जल से एव का समवाय कारण जल ही है इसलिए कहीं भी स्नेह अनुभव होता है तो ये जल का ही है घृता दौ अपि आदि कह दिया ठीक हमें कहते हैं घृता दऊ इति आदि पद तैल परिग्रह इसलिए तैल में भी जो स्नेहा अनुभव वो होता है वह जल का ही है तो अर्थात तैल में भी ये जल है आजकल हर नहीं मानेंगे कहेंगे उसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं है वो तो सब ये <laughs> कहेंगे ये तो कार्बन हाइड्रोकार्बन हाइड्र है ये सब हो जाएगा तो ठीक है आगे दिनोकी में जल से स्नेह इति अंतरम अभी जल में रहा स्नेह अनुभव होता है घृत में जल में स्नेह की समझ रहेगा समवाय समझ से तो स्वपद से स्नेह स्व समवाय कौन हो जाएगा जल और घृत में क्या जाएगा जल का संयोग तो स्ववाय संयोग जल का स्नेह प्रतीयते जल से जल से एवं स्नेह इति अनंतरम जलस्य एवं स्नेह जब मूल में दिया तद जलस्य जल सेने उसके बाद में वो स्नेह स्व आश्रय संयोग प्रतीयते घृताद प्रतीयते इस प्रकार के हो जाए अर्था घृताद अ तदंतर्ती जल स्व समवायी संयोग प्रतीयते इस प्रकार के वाक्य हो जाएगा आगे मूल में तेन जल जल एव इति मंतव्य इस प्रकार के जल में ही स्नेह है तेन तेन, तेन अर्थात ते, दिनक में तेन घृता दो समवाये न स्नेह निराशेन समवाय संबंध से घृत स्नेह नहीं रहेगा फिर घृत जो स्नेह किस संबंध से संयोग संबंधे न घृत में अनुभव होगा जले एवं स्नेह स्नेह तो अवांतर विशेष अभाव स न की उत्ति स्नेह का एक गंध का अवान्तर विशेष है नहीं है अवान्तर विशेष उसका विभाग गंध का विभाग है बिल्कुल नहीं है कि सूर्य भी है एक उस भी है खाली दो दो ही है तो जैसे गंध का अवंतर विभाग हुआ इस प्रकार की स्नेह का नहीं है द्रवत्व का है है तो स्नेह का किंतु तो अवान्तर विशेषण नहीं होने से स न उत्कीर्तित उसको नहीं कहा गया आगे मूल में द्रवत्वम तो द्रवत्वम सांसिधिकम उदाहरित कहा गया था मूल में सांसिधिक द्रव तत्वम तो सांसिधिक द्रवत्वत्वम ये जाति में जाति है ना जाति में रहने वाला धर्म है सांसिधिक द्रव जाति है अतः फिर जाति किसमें रहा ये, ये जाति किसमें रहा द्रवत्वम। द्रवत्वम। तो सांस्कृतिक क्या चीज है गुणा। गुणा है तो सांसिधिक द्रवोत्व ये गुण हो गया उसमें सांस्कृतिक द्रवत्वत्व जाति विशेष है यह जो त्रिवणु कादि जो बृहद जल दिखता है उसमें सांसिधिक द्रवत्व स्वतः प्रवाह होने का जो सामर्थ्य ये प्रत्यक्ष सिद्ध होने से ये जो त्रिणुक आदि में सांसिधिक द्रवत्व रहेगा वो नित्य होगा जन्य होगा जन्य होगा क्योंकि त्रिवणु को ही जन्य है तो अभी द्रवत्वों को लेकर के भी जलोत्व जाती सिद्ध किया जा सकता है तो प्रथमे दिखाएंगे कि जो जन्य सांसिधिक द्रवत्व होगा उसको कार्य बनाएंगे कारण कौन हो जाएगा जन्य सांसिधिक द्रवत्व अगर कार्य होगा तो कारण जन्य कौन घट जन्य सांसिधिक द्रवत्व कार्य जन्य जल जन्य सांसिधिक द्रवत्व घट में तो नहीं रहेगा ना जन्य जल में ही रहेगा किस समझ रहेगा जन्य सांसिधिक द्रवत्व समवाय संबंध अवच्छिन्न जन्य सांसिधिक द्रवत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता कारणता कारणता रहेगी जलने अवच्छेदक अवच्छेदक धर्म जन्य जलत्वम हो जाएगा फिर जन्य जलत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता का अवच्छेदक जन्य जलत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता अवच्छेदक जल तुम हो जाएगा तो दे दिया यहाँ तद अवचिन्न जनकता अवच्छेदक तदेव इतिभा अभी तद अवचिन्न जनकता अवच्छेद इति इतिभाव अभी प्रथमे कहाँ से आरम्भ करेंगे पहले तद अवचिन्न तद पद से प्रथम किसको अवच्छेदक बनाएंगे जन्य सांसिधिक तो तदपद से क्या लेंगे जन्य सांसद कार्यता कार्यता निरूपित कारणता का अवच्छेदक कौन <imapandakadvata>, दे हो जाएगा जन्य जलत्व कहते हैं तद अवचिन्न तद पद से जन्य सांसिधिक द्रवत्वत्व तद अवच्छिन्न जनकता अवच्छेदी अभिजनकता जनकता कौन हो जाएगा आगे दे दिया तो तदेव अर्थात जन्य जलत्व हो जाएगा वो दिया है रामरुद्री में आगे दिनकरी में तद अवच्छिन्न जनकता अवच्छेदकम तद अर्थात सांसिधिक द्रवत्वावच्छिन्न सांसिधिक द्रवत्वावच्छिन्न ये सांसिधिक द्रवत्व तो ये जन्य है नित्य है जन्य जन्या है अर्थात जन्य सांसिधिक द्रवत्वावच्छिन्न जनकता अवच्छेद कितना छूट गया इसमें तो कैसे तो छूट गया जन्य सांसिधिक द्रवत्वावच्छिन्न तो नहीं है आप लोगों के पुस्तक में अच्छा इसमें है तो जन्य सांसिधिक द्रवत्वावच्छिन्न जनकता ऐसा है <coughs> तो क्या छूट गया जन्य सांसिधिक द्रवत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित जनकता अवच्छेद ये जनकता अवच्छेद को कौन हो जाएगा जन्य जलत्वम आगे दे दिया तद तो एवं जो आगे पृष्ठा में दिया तद तो तो तो हाँ एव तद एवं अर्थात यहाँ दे दिया जन्य जलत्व एवं ये प्रथम पीढ़ी हो गया आगे तद अवचिन्न फिर आगे तदप अवच्छिन्न तद पद से जन्य जलत्वावच्छिन्न जनकता अवच्छेदकम कितना छूट गया जन्य जलत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित जनकता अवच्छेदकम अभी अवच्छेदक कौन हो जाएगा जलत्व दे दिया तद अवच्छिन्न कार्यता निरूपित जनकता अवच्छेद जलत्व यह जलत्व रहेगा नित्य में रहेगा दोनों रहे भाव अथ एवं रीत्या परमाणु व्यावृतम आद्यणुकम जलत्व एकम परमाणु को छोड़ करके दियोणुक पर्यत इसमें जलत्व एकर, एक जलत्व रहेगा वो जलत्व जन्य जल तुम ना नित्य जन्य साधारण जल होगा परमाणु व्यावृत द्वियणुक पर्यतम परमाणु में नहीं रहेगा दियणुको से आगे रहेगा वो जलत्व कौन सा जलत होगा जन्य जलतम वही दे दिया परमाणु व्यावृतम आ दियोणुकम जलत्व एकम ये जलत्व कौन सा जलत हो गया जन्य जलत्व ये एक हो गया और परमाणु साधारणम द्वितीय और एक जलत्व होगा जो कि परमाणु साधारण परमाणु में भी रहेगा और दियोणु आदि में भी रहेगा द्वितीय जलत्व और अभी दो जलत्व आ गए तो एक जन्य जलत्व और एक नित्य साधारण जलत्व अगर दो जलत्व हो गया तो इति जलत्व और भेदे भेदा ग्रह कुतो इति क्षेत्र हमको दो दो जल दिखना चाहिए जो बड़ा जल दिखते हैं उसमें दो जलत्व दिखना चाहिए तो ऐसा होने पर नयाय का समाधान देता है समनियत योग्य व्यक्ति वृत्तिवाद समनियत यह जो जलत्व आप शंका करते हैं कि भेद का आग्रह क्यों हो रहा है अर्थात तो हमको दो अलग क्यों पता नहीं चल रहा है कहाँ कहते हैं त्रिअणु का चतुर्णु को इत्यादि में जल में हमको दो जलत्व दिखना चाहिए तो सिद्धांत कहते हैं कि जहाँ ये दिखने का विचार है वो परमाणु में जन्य जलत्व नहीं है जलत्व है ऐसा मां दिखेगा क्या और को में जन्य जलत्व रहेगा ना नित्य जलत्व रहेगा दोनों रहेंगे किंतु वो भी दृष्टिगोचर नहीं होगा और आगे जहां से आपको दृष्टिगोचर होगा वहाँ सर्वत्र ये दोनों जलत्व रहेंगे तो दोनों जलत्व रहे निश कहते समनियत योग्य व्यक्ति त्रिवणुको से ऊपर जलत्व ये सब योग्य भी है दृष्टिगोचर होंगे और वो दोनों में जन्य जलत्व और जलत्व ये दोनों भी रहेंगे मतलब तो सर्वत्र त्रियाणुकादि ऊपर में सर्वत्र समन्वत समय हो समन्वत योग्य व्यक्ति वृत्ति योग्य अर्थात त्रिअणुकादि प्रत्यक्ष योग्य त्रियाणुकादि व्यक्ति वृत्तित्व ये सर्वत्र दोनों मिलकर के ही रहेंगे तो ये हमेशा दोनों मिलकर के रहने से ये दोनों में भेद पता नहीं चलता है इतना बुद्धि अगर वो लोग वेदांत में लगाते हैं अर्थात उपाधि और चित ये दोनों सर्वदा मिलकर के रहने से भेद पता तो नहीं होता तो इतना बुद्धि लगाते हैं तो हो जाता है उनको भी तो ये प्रमाण देते हैं समनियत योग्य वृत्ति योग्य व्यक्ति वृत्ति हो जाने से भेद का ग्रहण नहीं होगा क्योंकि जब आप सुसुप्ति से उठ जाएंगे सर्वदाय उपाधि अर्चित मिल करके ही दिखेंगे ये भिन्न है वो प्रतीति होता कहाँ तो इसलिए ज्ञान नहीं हो जाता है आगे कहते हैं एवं तो जिस प्रकार की यहाँ जल में कहा गया दो जल तो जाति रहने पर भी इसकी प्रतीति नहीं होती है जल तो जाति सिद्धि ये दो इसी प्रकार की अर्थात पीढ़ी में किया जा सकता है यहाँ शीत स्पर्शवत्व लिए इसी प्रकार के जब तेज का सिद्धि करेंगे उसमें तेजस्तो जाति सिद्धि करेंगे तो वो भी इसी प्रकार के जन्य उष्ण स्पर्श को उष्ण स्पर्शत्व इसको पहले कार्यता अवच्छेद बना करके आगे आप तेज जन्य तेज का सिद्धि करेंगे तो फिर जन्य तेजस्व यह जाति को कार्यता अवच्छेद मान करके तेजस्व जाति सिद्ध करेंगे तो कहते एवं अग्रेपी तो फिर जलत्व जाति एक सिद्ध नहीं होगा ना फिर आपको दो जलत्व जाति आएगा मतलब यहां क्या चलता है जलत्व अवच्छिन्न जो होगा ये मतलब जलत्व जल का लक्षण होना चाहिए अगर आपको दो जलत्व हो जाएगा तो फिर आपको दो प्रकार की जल कहना पड़ेगा तो फिर जल एक इस प्रकार के लक्षण सिद्ध नहीं होगा आगे मूल में तैलाद अपि जलस्य एव एवं द्रवत्व तैलादि में जो ये द्रवत्व ये जल का ही है क्योंकि द्रवत्व सांसिधिक हो गया जल में और नैमित्तिक हो जाएगा घृत और तेज में जो सुवर्णादो में ये जो तैलादि हो गया इसमें तो नैमित्तिक का द्रवत्व नहीं है इसमें तो द्रवत्व ही है कहते हैं तो इसलिए द्रवत्व हमेशा है तो ये सांसिद्धिका द्रवत्व होगा और सांसिधिक द्रवत्व जल मात्र वृत्ति है ये कहते हैं कि तैलादोपि अभी जल से द्रवत्वम अभी तैलादि में अगर जल का ही द्रवत्व होगा तब तैल फिर और कहीं जलेगा क्यों उसमें तो जल ही है तो कहते हैं कि स्नेह प्रकर्षण च दहन आनुकूल्यम तो ये सामान्य जल नहीं है ये ऐसे जल है जिसमें स्नेह का प्रकर्ष है जिस जल में स्नेह का प्रकर्ष रहेगा वो दाह अनुकूल हो जाएगा मतलब वो दहन अनुकूल हो जाएगा जिस जल में स्नेह का निकर्ष रहेगा वो दहन का अनुकूल नहीं होगा वो दहन का विरोधी हो जाएगा इस प्रकार व्यवस्था वो दे दी है दहन अनुकुल्यम इति बक्ष बक्षती आगे कारिका में आएगा 156 कारिका में इसको कहेंगे अंतिम में दिनकरी में पूर्व पृष्ठ है इति तैलादिप परिग्रह यह क्षीर में विस्नेह है है परिग्रह पिग्रह नृत्य तैलाद जो स्नेह दिखता है वो श्नेह। अच्छा स्ने तेलाद जल्द तैलाद अ जल्श द्रवत्व स्नेह नहीं जो आ, मूल में है जलस्य तैलाद द्रवत्व अर्थात तो तैलादू में जो द्रवत्व ये जल का ही है और स्नेह हाँ अधिक होने से वो दहन होता है वो तो अलग बात है तो यहाँ दिनोकी में कहते हैं तैलादू इति आदिपदे न क्षीर परिग्रह अर्थात तो क्षीर में जो द्रवत्व है वो किसका है जल का ही है जैसे तैल में जो द्रवत्व है वो जल का ही है इसी प्रकार की क्षीर में भी जो द्रवत्व है वो जलकाही है न तो घृत्य घृत में जो द्रवत्व है वो जल का और नहीं है क्योंकि घृत में जो द्रवत्व तो नैमित्तिक द्रवत्व है तत्र नैमित्तिक द्रवत्व से समवाय न तो घृत में नैमित्तिक द्रवत्व समवाय सम से रह जाएगा घृत में जो स्नेह है वो जल का है द्रवत्व जो है उसका अपना है तेल में तो तेल में स्नेह है जल का द्रवत्व में है जल का, दोनों जल का है उसका द्रवत्वम मूल में दिया तैला अपि, अपी अपि दो अभी तैल में जो द्रवत्वम है वो तो जल का ही है तभी जल में द्रवत्व किस समय रहेगा तभी द्रवत्व को लेंगे स्व पद से अभी जल में होने वाला द्रवत्व तो स्वपद से द्रवत्व स्वसमवाय कौन हो गया जल उसका संयोग हो गया तैल में तभी जो जलनिष्ठ द्रवत्वम वो तैल में किस संबंध से अनुभव हो जाएगा संयोग संबंध ना इसको दिनो किकाल कह रहे हैं द्रवत्व इति अनंतरम स्व आश्रय स्व स्वसमवाय संयोग स्व आश्रय संयोगे न इति शेष जो मुक्तावली में दिया तैलाद तो अपि जलस्य एवं द्रवत्व सो आश्रय संयोगेन न इस प्रकार की वाक्य हो जाएगा ननु तैले तो जलस्य सत्वे तैलस्य तो से दहनानुकूल्यम न स में अगर जल ही रहेगा तैले तो जलस्य सत्वे सत्व तो में अगर जल ही रहेगा क्योंकि वहाँ द्रवत्व और स्नेह ये सब तैल तो का ही है तो होने से तैल से दहन आनुकूल्य जल से दहन प्रतिकूल जल तो जलत दहन का प्रतिकूल होता है इसलिए मुक्तावली में कह स्नेह अधिक होगा तो दहन होगा स्नेह कम होगा तो दहन नहीं होगा ठीक है में प्रकृष्ट स्नेह से दहन आनुकूल्यम एवं जहाँ प्रकृष्ट स्नेह रहेगा जो जल में वो दहन का अनुकुला और अपकृष्टस्य से तस्य अपकृष्टस्य से स्नेहस्य स्नेह से दहन प्रतिकूलवात्थ स्नेह अगर कम है तो दहन का प्रतिकूल हो जाएगा जल तो ये जो सामान्य जल होता है शुद्ध जल इसमें स्नेह तो है किंतु स्नेह अति अपकृष्ट इसलिए बिल्कुल प्रतिकूल होता है मूल में कहा दहनानुकूल्यम इति वक्ष वक्ष्यती।, वक्ष्यती टीका में कहते हैं स्नेह निरूपण अवसरे इति जहाँ स्नेह का निरूपण होगा एक सौ कारिका में आएगा सुताम। सुताम, अच्छा होगा टीका आगे मूल में कार्य आगे नित्य प्रथम कि देह मो निज इंद्रि रसन सिंधु हिमादिर्ष मत निदिप्रथमतत् किंतु देहमयिजम इंद्रियम रसनम विषयो सिंधु हिमादी नित्यत्यादि जल में नित्य अनित्य ये सब प्रथमवत जल से पहले किसका विचार हो गया था पृथ्वी प्रथमवत पृथ्वी पृथ्वीवत तो प्रथमवत अर्थात प्रथम से इव इब अर्थ में बताया तो यहाँ ष्ठी में अर्था प्रथम से इव अच्छा नित्यत्यादि नित्य अन्य ये और जो देह जल का जो देह है तो जलीय देह ये अयोनिजम ये यो निज नहीं है जरायुज नहीं है जरायुज अथवाज नहीं है अयोनिजम ऐसे ही बन जाएगा सीधा और जल का इंद्रियम रसनम और विषय सिंधु हिमादिर नित्य अनित्य कह दिए और अनित्य तीन प्रकार की हो गया शरीरम इंद्रियम विषय तो शरीर अयोनिजम हो गया अगे कहेंगे वरुण लो के इंद्रि रसन रसग्राहक हो गया सिंधु हिमाद मुक्तावली में प्रथम वह पृथिव्याव इत पृथिव्या ष्ठी इव टीका में समर्थाद ष्ठी इति अभिप्राए आह ष्ठी समर्थाद अर्थत जो प्रथम वत दीया मुक्तावली में त तो इसका अर्थ प्रथम से इव इव अर्थ में बतला है। इसको ष्ठी समर्थ से अर्थात क्योंकि यहाँ अधिकार सूत्र क्या है तद्धित पूरा तद्धित अधिकार सूत्र ना, ना ना पूरा तद्धित अधिकार सूत्र क्या है समर्थ पदविधि व तद्धित का नहीं है अरे वो तो तदित ठीक है वो तद्धित वो तो मतलब ये सब आगे जो प्रत्यय विधान होंगे उनको तधित हो कहा जाएगा प्रथमाद तो समर्थान प्रथमाद प्रथमाद अर्थात प्रथम जो विधायक सूत्र में जो प्रथम शब्द है जैसे कहा जाएगा तो वहाँ तत्र तस्व कह दिया गया तत्र तस् ये दोनों लिया जाएगा प्रथम चरित्र और अपत्य अर्थ में तस्या जो प्रथम उच्चारित होता है तो तस् जो हो गया वो विभक्ति निर्धारण करता है तो इसी प्रकार की क्योंकि कहते हैं कि समर्थान प्रथमात् तो ष्ठी अंत समर्थात समर्थात् समर्थ समर्थ शब्द का क्या अर्थ कहीं कहें कृता संधेर इत्यादि अर्थात संधि इत्यादि कार्य होने के बाद आगे आप फिर तद्धित प्रत्यय लाना चाहिए ऐसा नहीं कि तद्धित प्रत्यय करके फिर आगे अब ये संधि इत्यादि करेंगे ष्ठी समर्थात अर्थात ष्ठ तो पद से वतीर इति अभिप्रायण इसको दिखाने के लिए मुक्तावली में कहा पृथ्व्या इव षष्ठियंत तो दिखा रहे हैं कि प्रथम शिखाने के लिए आगे मुक्तावली में तथा तो ही जलम द्विविधम नित्यम अनित्यम च परमाणु रूपम नित्यम दियेणु कादि सर्वम अनित्यम अवयव समवेतम जो अनित्य हो जाएगा अवयव में समवेत होगा और अनित्यमअपी त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेद पृथ्वी तो यो विशेष तमा अभी पृथ्वी के साथ सब समान हो गया अभी जो विशेष है उसको कहते हैं किन्तु मूल में कह दिया किन्तु देहम अयो देह जो है वो अयोनिजम हुआ निशे नहीं होता है देहम अयोनिज अयोनिजम एव इत्यर्थ अर्थात ये कभी जरायुज अंडज नहीं होगा जलियम शरीरम अयोनिजम कहा कहते हैं वरुण लो के प्रसिद्धम टीका में पृथिव्या इव इत्यर्थ इति एवं अग्रेपी जो तेज में आएगा वो हम भी कह देंगे हैं। प्रथम जलियम शरीरम तच्च पार्थिव अवयवैर उपस्टब्धम बोध्यम ये जो जलीय शरीर होगा उसमें उपादान कारण हो जाएगा जल किंतु पाकी पृथ्वी रहेंगे वो सब निमित्त कारण बनेंगे जो पृथ्वी का बात में आया था जो पार्थिव शरीर होता है इसमें केवल पृथ्वी रहेगा ना अन्य भी रहेंगे वो सब जो रहेंगे निमित्त कारण होंगे पृथ्वी उपादान कारण इस प्रकार की यहाँ भी तच्च पार्थिव अवयवैर उपस्टब्दम ये जो जलीय शरीर होगा पार्थिव अवयव उसका टूब बना करके कर रोकेंगे नहीं तो तेना जलो मात्रे हस्तपाद आदि व्यवस्थाया असंभवे है अपी नक्षते जल मात्रा में केवल जलीय शरीर कहेंगे हस्तपाद आदि व्यवस्था नहीं हो पाएगा तो बह जाएगा तो इसलिए कहते हैं पार्थिव अवय के द्वारा उपस्त होंगे अर्थात तो रुद्ध हो करके रहेंगे ये जलिय शरीर हो गया वरुण लोक में होता है ओंक शंकरचार्य केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे पुनः पुनः पुनः गुरुरात्तिमूर्तिद विभागि व्योम बदवेहाय दक्षिणमूर्त नमः शांतिशाश्रा